भग प्रणेतर्भगसराधो भगेम धय मुद्वा दग प्रणनयगोरस्वैर्भग प्रणर्निवत स्याम भग प्रणेता भगस्यराध इं उद्वा, <coughs> उद्वा ददत् भग गोभी प्रजनय भग प्रनृभि नृवंत श्याम हे भग ऐश्वर्यों को देने वाले परमेश्वर प्रणेता आप ऐश्वर्यों के प्रणेता हैं ऐश्वर्यों के दिलाने वाले हैं ऐश्वरियों से ऊपर रहने वाले हैं भग सत्य राधा आप सत्य ऐश्वर्य को अंतिम मोक्ष सुख मोक्ष को देने वाले हैं भग हे है ऐश्वर्य देने वाले इमाम धीय हमको इसी प्रकार की उत्तम ऐश्वरियों को प्राप्त कराने वाली बुद्धि को ददन न दीजिए और अच्छी प्रकार से उसकी रक्षा कीजिए भगनों गोभी रस्वे प्रजनय गाय घोड़े आदि पशुओं के संपूर्ण साधनों के साथ हमारे ऐश्वर्य को उत्पन्न करें त स्यामा और उत्तम उत्तम मनुष्यों से घर के परिवार के मित्रों के साथ हम ऐश्वर्य वाले होवे ईश्वर से मंत्र में ऐश्वर्य की कामना की गई है हमको आप ऐश्वर्य दिलावे क्योंकि आप ऐश्वर्यों के स्वामी हैं ऐश्वर्य का अर्थ होता है ऐसा साधन जो सुखकारी है और हमारे अधीन है स्वाधीन सुखकारी साधन ये ऐश्वर्य कहलाते हैं सुखकारी हैं लेकिन अपने अधीन नहीं है तो वो ऐश्वर्य नहीं कहलाएंगे ईश्वर से है ऐश्वर्य ईश्वर कहते हैं रचयिता को या स्वामी को इस कारण से ऐसे साधन जिसका कि हमने या तो उत्पादन किया है रचना की है स्वयं या पुनः जिन पर हमारा पूरा नियंत्रण है जिनका हम अपने सुख के लिए उपयोग कर सकते हैं इन दो कारणों से हम स्वामी बनते हैं उसके ऐश्वर्यवान होते हैं तो कोई भी व्यक्ति होगा वो स्वामी होना चाहेगा मालिक होना चाहेगा तो उन्हीं वस्तुओं का तो होगा ना जो कि सुख देने वाले हो कूड़े कबाड़े का भी वैसे मालिक बनते हैं ना कबाडी खाना चलाते हैं कि नहीं लोग उनके यहाँ कबाड़ा ही होता है फिर भी मालिक तो कहलाते हैं ना वो लेकिन कबाड़ी वाले के अपेक्षा जिसके यहाँ सोने चांदी का है तो किसका मूल्य होगा अधिक सोने चांदी वाले का अधिक मूल्य हो जाता है कबाड़ी वालों का नहीं होता इसी प्रकार से धन होना चाहिए साधन होने चाहिए लेकिन उत्तम होने चाहिए निकृष्ट साधन निकृष्ट धन तो केवल काम चलाने के लिए है वो व्यवस्था में है उसके बिना अपना अस्तित्व ही नहीं रहेगा साधन बिल्कुल है ही नहीं तब तो सत्ता ही नहीं रहेगी नष्ट हो जाएंगे लेकिन सत्ता के साथ साथ हमको उत्तमता भी चाहिए उत्कृष्ट रूप में हमारा जीवन होना चाहिए इस कारण से हमको उत्कृष्ट जीवन के लिए हर समय ऐश्वर्यों की अपेक्षा होती है ईश्वर का सबसे बड़ा ऐश्वर्य क्या है उसका जो आनंद स्वरूप है वो ना ये उसका सबसे बड़ा ऐश्वर्य है ऐसे उसके पास सर्वज्ञता है सर्वशक्तिमत्ता है ये ईश्वर के तीन चार ऐश्वर्य जो होते हैं वो प्रमुख हैं उसका आनंद है ज्ञान है बल है और क्रिया ये चार ईश्वर के शाश्वत ऐश्वर्य हैं और प्रधान मुख्य हैं और भी ऐश्वर्य हो जाते हैं तो ये तो उसके स्वरूप हैं अपना ऐश्वर्य बिल्कुल स्वरूपस्थ है उसके पश्चात ये संपूर्ण संसार जो है सूर्य चंद्र पृथ्वी आदि ये सब भी उसके ही हैं प्रकृति कह लीजिए पूरी प्रकृति भी ईश्वर के ही ऐश्वर्य है पूरे संसार का या प्रकृति का स्वामी ईश्वर है इस कारण से ये उसके ऐश्वर्य हैं तो लेकिन ये क्या है उसके स्वरूप ऐश्वर्य नहीं है इनके ऊपर वो अधिकार रखता है अपने ईश्वरियों पर तो वो अधिकार ही है ही वो है ही वो उसका लेकिन प्रकृति के ऊपर अधिकार उसको करना पड़ता है क्योंकि प्रकृति उसकी स्वरूप से अपनी नहीं है जैसे जीवात्मा की प्रकृति नहीं है ना प्रकृति की सत्ता अलग है स्वतंत्र है प्रकृति अपने स्वरूप में किसी की नहीं है ईश्वर की भी नहीं है और जीवात्मा की तो है ही नहीं है जिसका अपना स्वरूप होता है ना अपनी सत्ता होती है वो किसी की नहीं होती चीज सत्ता को ही तो कहते हैं अपनापन तो तो नहीं ईश्वर के कह रहे हैं ना आप किसी के फिर विरोधाभास हो गया ईश्वर के गुण है तो है ईश्वर के और कैसे किसको कहेंगे हाँ तो वो जीवात्मा का नहीं रहता है ना वो तो ईश्वर के ही रहेंगे कहलाएंगे भले आने का मतलब एक से निकल करके दूसरे में आ जाता हो ऐसा नहीं आता है दो गुण जुड़ करके केवल काम कर सकते हैं एक साथ रहने से एक स्थान में रहने से संबंध हो जाने से जैसे दो द्रव्यों का संबंध हो जाता है ना ऐसे गुणों का भी संबंध हो जाता है तो संबद्ध होकर के काम कर लेते हैं केवल हो नहीं जाते हैं उसके ईश्वर का जो ज्ञान है वो निकल करके ईश्वर से और आत्मा में आ जाता हो ऐसा नहीं होता है ईश्वर का बल निकल करके आ जाते हो ऐसा नहीं होता है अन्य निमित से वो उत्पन्न करता है ज्ञान हमारी आत्मा में या मन में ईश्वर उत्पन्न करता है उत्पन्न होने से ज्ञान हमारे में प्रकट होता है। उसका निकल के आता हो ऐसा नहीं होगा हमारा, ही हमारा नहीं होता है हमारे में प्रकट होता है आत्मा का गुण है ना ज्ञान को उत्पन्न करना स्वरूप है इसका ज्ञान ज्ञान स्वरूप है ये तो ज्ञान तो इसमें उत्पन्न होगा ही लेकिन इसका अपना नहीं होगा वो इसलिए क्योंकि ये उत्पन्न कर नहीं सकता उसको ऐसे होता इसी में उत्पन्न है लेकिन वो उत्पन्न जो होता है किसी दृश्य को लेकर के होता है ज्ञान बिना विषय के नहीं होता है कभी कभी भी निर्विषय ज्ञान होता नहीं है कोई भी ज्ञान होगा उसके पीछे विषय रहेगा कोई तो ज्ञान जो होता है विषय स्वरूप होता है तो आत्मा उस विषय जो ज्ञान जो होता है इसमें उस ज्ञान को किसी विषय से नहीं जोड़ सकता है अपना ज्ञान तो होता रहेगा हर समय लेकिन अपने से अतिरिक्त जो अन्य बाह्य पदार्थ के ज्ञान है जो विषय के रूप में उठते हैं ज्ञान में जिसको कहते हैं कि मैं जानता हूं या मुझे अभी पता नहीं है तो मैं जान रहा हूँ या मुझे पता नहीं इसका जो आधार है ना वो ज्ञान है तो वो नहीं भी रहता है तब भी हम कहते हैं मुझे ज्ञान नहीं है इसका कोई पता नहीं है तो नहीं पता है इसका मतलब कुछ भी पता नहीं है ऐसा ज्ञान से रहित हूं ऐसा तो नहीं होता है ना इस विषय का पता नहीं है क्योंकि मना करते समय भी जानते हुए तो मना करते है ना तो ज्ञान रहित हम तो हो नहीं सकते कभी भी ज्ञान रहित होंगे तो मना कैसे करेंगे इसको मैं नहीं जानता हूं तो नहीं जानता हूं उस समय भी ज्ञान तो होता ही है लेकिन विषय विशेष का नहीं होता वो अपना तो होता है वो जिसको नहीं जान रहे उसका ज्ञान नहीं होता है इस कारण से हर समय हमारे पास सारे ज्ञान नहीं होते हैं ज्ञान अपना होता हुआ भी हर समय नहीं होता है तो कौन वाला नहीं होता है जो विशेष स्वरूप वाला है ज्ञान अन्य विषयों से संबद्ध जो ज्ञान है वो नहीं होता है अपने पास हाँ उस विषय से जुड़ करके ज्ञान उत्पन्न होगा तो ये उत्पत्ति जो होगी ये अपने अंदर होगी तो ये अपने द्वारा भी होती है मन के साथ संबद्ध होकर के भी हम उत्पन्न करते हैं जान को और ईश्वर भी प्रकट कर देता है जान को दोनों स्थितियों में जान होता है अपने आप भी होगा यानी हम करेंगे तब भी होगा और दो विषय अगर जोड़ेंगे ना आप तो हर्ष में क्या होगा एक तीसरा विषय उत्पन्न हो जाएगा बीच में दो बुद्धि जुड़ने से हर्ष समय तीसरी बुद्धि उत्पन्न हो जाती है जैसे कि आपने कहा कि ये पुस्तक है ये ज्ञान हो गया आपको तो अब क्या ये पढ़ने योग्य है ऐसा एक बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी इसके साथ ही इस कारण से क्या होता है न किसी भी विषय का हम चिंतन करते रहते हैं तो चिंतन करते करते वो ज्ञान का प्रवाह निकलता है तो प्रवाह से फिर अगला नया ज्ञान उत्पन्न हो जाता है जैसे ही दो ज्ञान दो और दो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये चार अपने आप हो जाता है ना जैसे तीन और दो जोड़ेंगे तो पांच अपने आप हो जाता है तो तीन और दो जोड़ने से जैसे पांच अपने आप उत्पन्न होता है ऐसे दो बुद्धियों के जोड़ने से अर्थ में तीसरी बुद्धि उत्पन्न हो जाती है ईश्वर का जो ज्ञान है वो है, है, सब अब जो चीज हुई है और वो क्या है ज्ञान बताया ना कि विशेष रूप में नहीं रहता है ज्ञान विशेष से संबद्ध होकर के जो ज्ञान का स्वरूप है ना उस रूप में ये विद्यमान नहीं रहता है ज्ञान उस रूप में तो मर जाता है ज्ञान उत्पन्न होकर के बुद्धि नष्ट हो जाती बचती नहीं है उसका जो मूल आधार है वो बचा रहता है जिसे ज्ञान के संस्कार रहते हैं तो उस विषय के जो संस्कार हैं वो जब तक रहेगा तब तक वो ज्ञान उत्पन्न होता रहेगा हाँ तो संस्कार भी क्या है चित्त का धर्म है वो जैसे इसमें है ना अब ये पंक्ति क्या है इसमें अक्षर जो लिखे हुए हैं तो जब तक लिखा रहेगा तब तक हम पढ़ लेंगे इसको न, लिखा हुआ मिट जाए तो नहीं पढ़ सकते उसको न, तो ये अब क्या है न? इस ज्ञान का हेतु बना रहेगा जब जब देखेंगे तभी यह ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा कि यह लिखा हुआ है ये हट जाए तो कुछ नहीं वो वाला ज्ञान नहीं होगा तो ऐसे ही हमारे अंदर सभी विषयों से संबद्ध संस्कार रहते हैं इसी तरह के चित्त पर वो संस्कार जब तक विद्यमान है तब तक उससे जुड़ते ही अनुभूति हो जाएगी उत्पन्न तो एक तो ये चित्त के अंदर या आत्मा के अंदर भी ऐसे ही संस्कार रहते हैं उससे जैसे ही संबद्ध होते हैं उस समय उसका ज्ञान उत्पन्न हो जाता है एक तो ये बाकी प्रक्रिया है और दूसरा उसी को ईश्वर बनाता ही वो स्थिति बना देता है जैसे संस्कारों से उत्पन्न हो जाता है ना ज्ञान संबद्ध होने से ऐसे ही ईश्वर की ओर से भी उसमें ऐसी हो जाती स्थिति कि वो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है आत्मा के अंदर प्रेरित करने से यहाँ बजाने से ध्वनि हो जाती ना जैसे कि अगर हो गई ऐसे ही उसमें जैसे वो प्रेरणा करता है कि वो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है वहाँ इसलिए हमको आता हुआ ज्ञान कभी नहीं दिखता है कि यहाँ से निकला यहाँ आ गया और फिर यहाँ हो गया ऐसा नहीं होता है ना कब ज्ञान उत्पन्न होता है पता नहीं लगता उत्पन्न होने के बाद पता लगता है तो ईश्वर भी जितना भी ज्ञान देगा वो इसीलिए पता नहीं चलता है कि उत्पत्ति से पहले ज्ञान का पता नहीं होता है और ईश्वर जो क्रिया करता है वो ज्ञान की उत्पत्ति से पहले करता है इस कारण से पता ही नहीं चलेगा उसका उत्पन्न करते समय जान को अपने जान को भी नहीं जानते उत्पन्न करते हुए उत्पन्न होने के बाद ही पता चलेगा वो इसलिए होता है कि मूल में वो होता है उसकी क्रिया ज्ञान उत्पन्न होने से पहले होती है चेष्टा वहाँ पर तो इस रूप में ईश्वर उत्पन्न करता है तो हम जो चल कर रहे थे कि प्रकृति उसकी अपनी नहीं है जीवात्मा भी उसका नहीं है अब फिर भी इसका स्वामी है वो तो स्वामी क्यों है प्रकृति अपने आप इधर उधर कहीं नहीं जा सकती है और स्वयं वो किसी रूप में नहीं आ सकती है लेकिन ईश्वर क्या करता है उसको रूप विशेष में बदल देता है जोड़ देता है उसको तो जोड़ जाने के बाद अब क्या होगा अब जो नई चीज बनी ना वो नई चीज कहीं नहीं थी उसके बनाने से बनी है ना अब अब ये इस कारण से उसकी हो गई इसलिए जो कोई नई वस्तु बनाता है मालिक वही होता है उसका रचना करने से वो स्वामी होता है पहला स्वामित्व जो निर्माण होता है ना इसके कौन किसका मालिक है इसका निर्धारण कहा से होगा तो इसका पहला निर्धारण होता है उत्पन्न करने से जो पहला उत्पत्ति करता है वही उसका मालिक होता है उसके बाद अब वो दे देगा जिसको तो वो अब मालिक हो जाएगा तो दो तरह से स्वामी होता है स्वामी एक स्वयं उसका निर्माण करने से दूसरा फिर अधिकार अब वो दे देने से वो दे देगा कि चलो मैं अब नहीं रखता हूँ अपने पास तो अभी जो हमारे पास धन संपत्ति आदि आती है ये उत्तराधिकार के रूप में आती है जब पिछला वाला दे देता है कि मैंने दे दिया तुमको अब अब हम उस घर के खेत के अजीवी पशु होती है उसके स्वामी बन जाते हैं कोई दान दे देता है कि ये लोग मैंने आपको दे दिया तो वो बोल देता है कि मैंने अपना वो दे दिया स्वामित्व उसके बाद हम स्वामी हो जाते हैं और जो निर्माता होता है वो स्वाभाविक स्वामी होता है तो ईश्वर भी संसार का क्या है निर्माता है तो निर्माता होने के कारण वो संसार का स्वामी है वो और प्रकृति को चुकी वो रखता है व्यवस्थित और कोई छू नहीं सकता उसको ईश्वर के सामने जीवात्मा तो बनने के बाद कर छूता है ना उसको उसके पहले तो ये कुछ नहीं कर सकता लेकिन ईश्वर जिस समय चेष्टा शुरू करेगा वहां उसको चेष्टा करने के लिए किसी को पूछना भी नहीं पड़ता है किसी की तरह का अवरोध नहीं होता है वहां पर इस कारण से वो पहला प्रकृति का भी स्वामी हो गया क्योंकि स्वामी रोकता है ना दूसरे को तो रोकने वाला कोई है ही नहीं वहां अब जो चाहे वो करेगा उसमें इस कारण से क्या होता है वो स्वामी बन जाता है उसका प्रकृति का स्वामी ना होते हुए भी बन जाता है क्योंकि अब उसको रोकने वाला नहीं है कोई यानी ईश्वर में इतना सामर्थ है कि दूसरा कोई रोक ही नहीं सकता तो दूसरा मालिक बनेगा ही नहीं वहां जो नहीं बनेगा तो जो जिसमें कुछ कर सकता है वो उसका स्वामी होगा इस कारण से प्रकृति का भी स्वामी हो जाता है ईश्वर स्वरूप से नहीं हो पाता है लेकिन मालिक हो जाएगा जो जो जाएगा वो स्वामी मन, वहां का मालिक चांद का हो जाएगा पूरे चांद पर जिसका अधिकार हो जाए वो उसका स्वामी हो जाएगा अमेरिका या कोई चांद पर अधिकार अभी कर नहीं पा रहा है ना पूरे पर जिस दिन हो जाएगा उसी दिन कहेगा ये मेरा है तुरंत तेरा नहीं है ये तो अधिकार कर लेने से भी स्वामी हो जाता है दूसरा जब रोकने वाला नहीं हो उसके उपयोग के लिए तो अब हम स्वामी हो जाते हैं उसके ईश्वर इस भी इसी कारण से प्रकृति का स्वामी हो गया और चूंकि ये प्रकृति सुख के साधन है तो जो जो सुख के साधन होंगे और अधिकार में होंगे वो वो ऐश्वर्य कहलाएंगे उसमें भी उत्तम यदि हो गया तो अब वो ऐश्वर्य बनेगा तो इसमें भी सत्व गुण उत्तम साधन है ये भी संसार के अंदर ये भी एक उत्तम साधन होता है इस कारण से ये भी ऐश्वर्य के अंतर्गत आएगा ऐसे रजोगुण है क्रिया करने में समर्थ है ये जो कर लेता है, वो, हो जाता वो उसका मालिक होगा हाँ तो कर ले वो, हमारा वो आपका मालिक हो जाएगा हा? आप कुछ नहीं करेंगे हाथ पर हाथ रख के बैठे रहो तो मालिक तो होगा ही और क्या होगा आप रोक सकते हैं तो नहीं होगा तो, नहीं रुके तो बन गए ना फिर आपके ऊपर स्वामी वो फिर बगा दिया वो नहीं रहे कर लेगा तो उसका हो जाएगा चांद और क्या होगा और तो उसका हो जाएगा फिर बदलते, बदलते रहें। रहेंगे और क्या होगा ईश्वर तो को नहीं हटा पाएगा कोई मूल में तो ईश्वर के सब कुछ हैं लेकिन ईश्वर ने छूट भी दे रखी है ना जो जा जो लूट लो जाके जो पहला होगा यानी कोई देखो चांद पर धोखे से तो जाएगा नहीं पुरुषार्थ जो करेगा वही पहुंचेगा ना पहला जो जाने वाला होगा वो बेईमानी करके नहीं जा पाएगा उसको बहुत पुरुषार्थ करने पड़ेंगे तभी जाएगा अगला बेईमानी कर सकता है उसके बाद वाला वो उसकी साधन छीन लेगा चुरा लेगा पहले वाले चोरी तो कर नहीं सकता जो राकेट का आविष्कार किया पहले जिन पहले, पहले पहले चोरी तो नहीं किया है ना उसने दूसरा कर सकता है चोरी अब तो पहला अधिकारी तो रहेगा ही पुरुषार्थ से युक्त ही रहेगा वो बिना पुरुषार्थ के नहीं कर सकता उसको पहुंचने के बाद अब वो बेईमानी कर सकता है वो दूसरे को घुसने नहीं देगा चीज उसकी अपनी बनाई हुई नहीं है अब वो कहेगा मैंने बनाने जैसा मालिक हूं यहां से बेईमानी वो शुरू करेगा पहुंचने तक नहीं कर पाएगा जो ऐसे कहीं समुद्र में कोई टापू है कोई नहीं गया आप चले जाओ तो आपका हो जाएगा वो आपका ही माना जाएगा लेकिन आप रक्षा नहीं कर पाएंगे दूसरा चढ़ जाएगा तो दूसरे का हो जाएगा वो तो जो यही नियम यहाँ भी लगता है लोक में भी यही नियम ईश्वर के साथ भी लगता है जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी किसी की नहीं हो सकती है लाठी आपके पास पकड़ने लाएगी तो भैंस चली जाएगी वो रहेगी नहीं आप नहीं संभाल पा रहे हैं देश को इसीलिए तो दूसरे लुट के ले जा रहे हैं संभालने लग जाएंगे तो आप हो जाएंगे फिर तो ऐश्वर्य वही होता है जो समर्थ होता है यानी साधनों को पकड़ने में इस तरह से वो ऐश्वर्य होगा तो ईश्वर के साथ यही यहाँ पर प्रार्थना की जाएगी ईश्वर को कहा है कि आप प्रणेत हैं, भग और प्रणेत प्रणित का मुखिया आगे जो प्रणेता होता है यानी आगे आगे ले जाने वाला अगुआ तो ऐश्वर्यो को दिलाने वाले क्या है आप अगुआ है उसके नेताओं के नेता हैं उत्तम से उत्तम जो कोई भी ऐश्वर्य हो सकते हैं आप उसके स्वामी हैं उसको या उन ऐश्वर्यों को आप दिलाने वाले हैं हम जितने भी धन संपत्ति जो कुछ भी उपार्जित कर रहे हैं वो सारे के सारे कैसे कर रहे हैं ईश्वर के आश्रय से ही तो कर सकते हैं ना अगर ईश्वर का नहीं मिले आश्रय तो कैसे उत्पन्न करेंगे जितने भी काम हम करते हैं कब करते हैं जब हमको कुछ मिल जाता है यानी साधन या शक्ति वर्तमान हो जाए मिल जाए तभी तो हम कुछ कर पाते हैं ना उसके बिना तो कुछ करते नहीं जो कुछ भी करेंगे उसके साधन पहले हमारे पास चाहिए और वो साधन अपने आप नहीं उत्पन्न कर पाते हैं दूसरे की सहायता से कर पाते हैं सोता नहीं करते जैसे कुछ देखना है अब तो देखने के लिए पहले आंख चाहिए ना आंख नहीं हो तो कैसे देखेंगे सुनने के लिए कान चाहिए कान नहीं हो तो कैसे सुनेंगे तो ऐसे हाथ कुछ करने के लिए चाहिए हाथ नहीं हो तो क्या करेंगे पैर चाहिए चलने को पैर नहीं हो तो कहां तक जाएंगे तो हम जितने भी काम कर रहे हैं हम उससे पहले हमारे पास साधन भी विद्यमान होते हैं उसके बाद हम कुछ कर पाते हैं अब इस स्थिति में जितने साधन हमारे पास विद्यमान हैं, उनमें से कुछ भी नहीं हम बना पाते हैं सारे के साधन हमको बने बनाए मिलते हैं क्योंकि बिना मिले का होगा नहीं रहता नहीं अपने पास और अपने आप बना नहीं सकते तो सीधी सी बात है कहीं न कहीं से तो लेते ही है ना तो उस लिए हुए साधन से हम कुछ कर पाते हैं साधनों पर कुछ नहीं कर पाते हैं आंख के लिए हम कुछ नहीं करेंगे शरीर के लिए हम कुछ नहीं करेंगे ये जैसे बना है वैसे बना रहेगा तो अब इससे हम जो कुछ करेंगे तो अब इसमें क्या होगा अपने आप हमारा अधिकार पूरा नहीं होगा वो वो तो बटाई खेत की तरह हो गया ना काम तो हम करेंगे उसमें बोएंगे कोड़ेंगे सब कुछ करेंगे सिंचाई करेंगे लेकिन खेत तो नहीं है ना अपनी उसमें बीज अपना नहीं है तो तो ऐसे आधा तो उसका ही हो जाएगा ना जिसका वो है पूरा तो होगा ही नहीं अपना भले दिन और पसीना बहाव लेकिन संपत्ति नहीं है वो मूलधन नहीं है कि उस चीज का तो व्यापार में पूरा कैसे हिस्सा मिलेगा खेत में पूरा कैसे फसल मिलेगी जब खेती अपना नहीं है तो ऐसे ही जो कुछ भी संसार में हम कर रहे हैं उसमें सारा अपना नहीं हो सकता कभी भी क्योंकि उसका जो आधार है मूलधन वो अपना नहीं है हाँ, का दूसरे के पास में वही साधन है उसने पूरे जीवन में कमाए कमाए कमाए उसमें से भी एक है उसका जो तो जिसने जिसने उसने तो बहुत पुण्य का कार्य और जिसने कमाए कम किया दुरुपयोग नहीं किया लेकिन सदुपयोग नहीं कर पाया दुरुपयोग अलग होता है सदुपयोग न करना अलग होता है जैसे व्यायाम करते हैं एक ये उत्तम कर्म हो गया एक आप व्यायाम नहीं करते हैं तो ये अधर्म नहीं हुआ व्यायाम कर लेना धर्म है नहीं करना अधर्म नहीं है लेकिन सो जाते हैं व्यायाम के समय में या अधिक जो नहीं सोने का समय है उसमें सो जाते हैं शरीर से ये अब अधर्म हो जाएगा लेकिन जब हम व्यायाम नहीं करते लेटते हैं व्यायाम तो नहीं करते। हाँ। अभी जो बिगाड़ शरीर में यह धर्म नहीं नहीं वही बताया ना कि व्यायाम जो नहीं करना है इतना मात्र धर्म नहीं है लेकिन व्यायाम के समय में यदि सो जाते हैं उसी समय को आप यो ही व्यर्थ कर रहे है वो अधर्म हो जाएगा व्यायाम किया दूसरे काम कर लेते हैं मान लो तो वहां न करना हो गया ना सिद्ध व्यायाम नहीं किया भ्रमण कर लिया तो अब ये व्यायाम न करना अधर्म में नहीं आया हाँ लेकिन उस समय जो मूल्य अधिक था उससे आपने निकृष्ट कर्म में लगा दिया वो जो लगा रहे हैं ना वो अधर्म हो रहा है यज्ञ नहीं कर रहे हैं इतने मात्र से अधर्म नहीं होगा लेकिन दूसरे का छीन के खा रहे है जब इससे उत्पन्न तो होगा नहीं आपके पास और चीज आपको चाहिए तो चाहिए तो फिर दूसरे के किए हुए से लेंगे ना अब, वो जो दूसरे का ले रहे हैं अब वो अधर्म हो जाएगा तो सभी साधनों में ऐसे नियम लागू होंगे तो वो जो एक करोड़ जिसने कमा लिया उसने पुरसार्थ पूरा किया है दूसरा है कि नहीं किया तो उसको उत्पन्न नहीं हुआ लेकिन उसने मान लो वस्तु को लुटा देता नष्ट कर देता अब वो अधर्म हो जाएगा लुटा नहीं रहा है कर नहीं रहा है तो न करना धर्म में नहीं होगा उसका तो आगे फल नहीं मिलेगा वो वही फिर दुखी होगा ना आगे सुख उतना नहीं मिलेगा उसको लेकिन जो उल्टा किसी को दे देता है दुष्ट को या उसका दुरुपयोग कर देता है ये उसको पाप बनेगा दंड मिलेगा इसका तो सभी चीजों में इसी नियम से लागू सोचना चाहिए ईश्वर तो को यहाँ पर कहा गया है भागव प्रणेत है आप ऐश्वर्यों को दिलाने वाले हैं आगे आगे चलते हैं ईश्वर हमारे जितने भी ऐश्वर्य उत्पन्न होते हैं उसमें अगला पहला हिस्सा जो होता है ईश्वर का ही होता है और आप सत्य राधा ऐश्वर्य दिलाते तो हैं लेकिन सत्य वास्तविक ऐश्वर्य जो होता है उसको देने वाले और सबसे उत्तम ऐश्वर्य जो है मोक्ष सुख सर्वोत्तम सुख उसको आप देने वाले हैं तो इस कारण से आप फिर क्या कीजिए हमको इमाम ध्यम ऐसे ही ऐश्वर्यों को उत्पन्न कराने वाली जो बुद्धि है ऐसा ज्ञान हमारे पास होना चाहिए उत्तम बुद्धि होनी चाहिए कि हम ऐसा पुरुषार्थ करें और जिससे ये सारे ऐश्वर्य हम उत्पन्न कर पाए बुद्धि नहीं होगी तो कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकते ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए भी बुद्धि चाहिए ऐसे भी यहाँ जो व्यापार में होता है विद्या में होता है कहीं भी किसी भी क्षेत्र में होता है वही तो आगे निकलता है ना जिसकी बुद्धि विशेष होती है तो आगे बढ़ने के लिए नहीं उत्तम ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिए भी बुद्धि अनिवार्य है उसके बिना नहीं होगा इस कारण से आप हमारे अंदर ऐसे ददत यानी बुद्धि को देते हुए ऐश्वर्य उत्पन्न करिए हमारे अंदर भगा प्रण जनय गोभी और ये ऐश्वर्य क्या होगा केवल वस्तु तो सोना चांदी ही नहीं होना चाहिए जिससे हमारा जीवन टिकता है और बढ़ता है आगे ऐसे ऐश्वर्य कहलाएंगे ये भी ऐसे एस, ऐश्वर्य होने चाहिए गोभी आ गया गौ हो गई ये हमारे भोजन का प्रतीक है अश्व जो है हमारे साधन का यान का प्रतीक है तो गौ से धरती भी आ जाएगी खेत भी भूमि भी जंग बाग बगीचे जितने सारे यानी अन्न के साधन है जो जिससे खाकर के हम जीवित रहते हैं ये सारे के सारे का उपलक्षण क्या है गौ है यहाँ पर तो ये सारे साधन होने चाहिए जिससे हमको अन्न की प्राप्ति होती है और अश्व हो गया ये सारे अब उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है तो उसका प्रतिनिधि या उपलक्षण यहाँ अश्व है साधन ट्रैक्टर भी उसमें आ सकता है और भी दूसरी चीजें आ सकती है लेकिन इनका हानिकारक नहीं हो उस अवस्था तक ट्रैक्टर के कारण यदि बैल को मारना पड़ता है तो अब ट्रैक्टर साधन नहीं बनेगा बैल का भी रहना चाहिए उसके किसी और उपयोग करो इसका यानी इतनी मात्रा में हो कि संतुलन दोनों का रहना चाहिए ऐश्वर्य उत्पन्न करते करते आपने घर वाले को मार दिया सबको तो अब वो ऐश्वर्य किस काम करेगा का आप कमा रहे हैं तो किसके लिए और कमाएंगे केवल अपने लिए तो नहीं कमाएंगे ना भाई अपने साथियों के लिए दूसरे के लिए भी तो कमाएंगे तो ऐसे ही अन्य चीजों को आप नष्ट कर देते हैं जो हानिकारक है वो तो ठीक है उसको हटा दिया लेकिन जो हानिकारक नहीं है जिससे कोई चीज उत्पन्न हो, हो सकती है ऐसे चीजों को यदि नष्ट कर देते हैं तो वो उसका जो विकल्प है वो साधन में नहीं आएगा ऐश्वर्य में नहीं आएगा उसको लेते हुए भी ऐश्वर्य के अंदर आएगा तो घोड़े हैं इसके साथ साथ अब कार है मोटरसाइकिल है अगर ये उसको मरवा देते हैं तो नहीं है साधन साथ साथ ये भी चलते हैं तो साधन में आ जाएंगे ऐश्वर्यों में आएंगे ये। हानिकारक एक तो जैसे जंगली पशु है उसको गांव में नहीं रहने देंगे वो जंगल में भगा देंगे उसको ये लोग तो गाँव के पशु है बैल बिल्कुल हटाने का नहीं होता है किसी का क्योंकि आपके हटाने से पहले वो आया हुआ है जहां से आप आए है ना वहीं वो भी आया है और जिसने आपको भेजा है उसने भेज रखा है तो वो दूसरे अपनी चीज पर आया हुआ है ना जो भी जन्म लिया है उसको जीने का तो अधिकार होगा वो आपके हाथ में नहीं है मच्छर भले ही उत्पन्न हुआ है वो भी अपनी जगह पर हुआ उत्पन्न इसलिए नष्ट करने का अधिकार नहीं होगा आपको आप अपनी जगह ठीक कर लो उसको आने मत दो नहीं उसका लिए नहीं।, नहीं उसमें नहीं हम हुआ है वो आ गया है ना आने पर अब मार रहे हैं उसको यहाँ से दोष उत्पन्न होगा वो आ नहीं पा रहे उससे पहले तो हमारी है ना ये तो मच्छर नहीं आएंगे कोने में जाले वाले आपके नहीं करते सफाई तो जाला बनेगा और कीड़े उत्पन्न हो जाएंगे तो साफ रखना ये नहीं आएगा हिंसा में आपने साफ नहीं रख के प्रमाद किया और वो अवस्था उत्पन्न होने दी अब उसमें वो उत्पन्न होता है जिसमें जो अवस्था कर रहे हैं तैयार उसी में वो उसको उत्पन्न होना है तो आप सहभागी किए ना उसको पहले तो बुला लिया और अब मार रहे हैं उसको इस रूप में फिर दोष में आएगा ये और फिर उसके बाद मारना पड़ता भी है अगर वो हमको मारने लग जाएगा वो चुपचाप बैठेगा नहीं ना फिर मारना भी पड़ता है उसको तो वहाँ पर अब के लिए गए ना कि वो मिश्रित हिंसा है वो मारना पड़ेगा आप अपने अधिकार में रहते हुए दूसरा घुस गया तब उसको भगाओ मारो हटा देना चाहिए उसको लेकिन हटाने से पहले अगर आप कर रहे हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है आपके प्रमाद से वो आया है अब उसको नष्ट करते हैं तो थोड़ा दोष होगा तो वैसे जंगली पशु आदि होते हैं आ जाते हैं अंदर तो पहले भगा देना चाहिए उनको आने की स्थिति मत रहने दो लेकिन आपने जंगल ही सारा काट दिया अब वो आते हैं तो कोई दोष नहीं उनका सारा दोष आपका हो जाएगा ऐसे जितने भी मक्खी मच्छर उत्पन्न होते हैं घर नहीं साफ करते हैं अब वो उत्पन्न होते हैं तो उनसे उनके साथ आप भी दोषी है तो इस स्थिति से इनको भी ईश्वर ने ही जन्म दिया है ये भी तो आत्मा ही है ना ये भी कर्म फल के अंतर्गत है तो इस कारण से उनको नष्ट करने की हमारी नहीं बनती है वो स्थितियां ईश्वर ही उत्पन्न करेगा सृष्टि के अंदर आएगी इसी स्थिति कभी किसी का काल रहेगा कभी किसी का कभी किसी का और अलग अलग व्यवस्थाएं दिए ना सभी जगह सभी उत्पन्न नहीं होते हैं ना उत्पन्न होने की भी स्थितियां होती है विशेष अलग अलग इस कारण से उसकी व्यवस्था ईश्वर के अधीन है सभी को नष्ट करने का नियम नहीं बनेगा अपनी जगह मत दूसरे को आने दो इसमें कोई बाधा नहीं है तो ये आ गया कि गोभी अश्र यानी भोजन अन्न आदि और साधन आदि से भी हमको ऐश्वर्यवान कीजिए और इतना ही नहीं अन्य मुख्य साधन जो है नृभि हमारे पास अच्छे से अच्छे मनुष्य भी होने चाहिए और ये उत्तम स्थिति ये है जितने अच्छे व्यक्ति हमारे साथ होंगे उतने ही हम अधिक ऐश्वर्यशाली कहलाएंगे एक व्यक्ति बहुत बड़ा सेठ है खूब धन संपत्ति है लेकिन उसका कोई संतान नहीं अपना अपना बेटा नहीं है बेटी कुछ नहीं अपनी संतती नहीं है तो अब इतनी धन संपत्ति लेकर के भी वो उतना अच्छा नहीं कहलाएगा कल को नौकर हैं वो कोई दूसरे ही ले जाएंगे वो तो सुख नहीं होगा उसको अपना उत्तराधिकारी नहीं होने से तो लेकिन ऐसे व्यक्ति हैं उसके पास अब वो रहेगा सुखी उतना कोई भी समर्पित व्यक्ति मिल जाए उसको भले उसने गोद ले रखा है भी चलेगा लेकिन ऐसा कोई नहीं हो जिस पर वो विश्वास करे या जो उसकी रक्षा करने को तैयार है निकटता से तो ऐसी स्थिति में कितनी धन संपत्ति है उसके पास वो ऐश्वर्य नहीं कहलाएगी फिर वो तो यदि ऐश्वर्य नहीं, नहीं होगा उतना सुख नहीं होगा उसको तो इस कारण से मनुष्य भी हमको चाहिए जिस भी क्षेत्र में आ रहे हैं तो उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए परम्परा को आगे ले जाने के लिए हमको उत्तराधिकारी की अपेक्षा होती है तो बिना उत्तराधिकारी के भी हम क्या हैं ऐश्वर्यवान नहीं हो पाएंगे चीज लेके चले जाएंगे अपने आप इस कारण से कहा हमको मनुष्यों के सहित हमारे पास अच्छे से अच्छे मनुष्य भी होने चाहिए तभी हम ऐश्वर्यशाली हो पाएंगे तो जो जिस जिस क्षेत्र के हैं उस उसके तरह के व्यक्तियों की कामना करेंगे और अधिकारियों की ग्रस्त में है तो स्त्री पुरुष दंत पुत्र आदि सभी की कामना होगी जो आध्यात्मिक क्षेत्र में है वो विद्या की शिष्य की कामना करेंगे ऐसे ऐसे सभी के परंपरा को बढ़ाने वाले होने चाहिए मुख्य उद्देश्य अभिप्राय ये आएगा इसी से हम ऐश्वर्यशाली होंगे